अब संतान शिक्षा से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है संतानों की योग्यता है कि जैसे विद्वान माता-पिता ब्रह्मचर्य आदि से विद्या का ग्रहण और शरीर के सुख के वर्धन का उपदेश करें वैसा ही करना चाहिए और जो उत्तमशील युक्त पुत्र होते हैं उन्हीं पर यथार्थ वक्ता अध्यापक लोग कृपा करते और दुर्बशनियों का त्याग करते हैं भावार्थ हे संतानों जो पुरुष व स्त्रियां आप लोगों के पितरों का नाश करके माताओं को विधवा करें और आप लोगों का नाश करें उनका विश्वास आप लोग ना करिए फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो पुरुष और स्त्रियां व्यभिचार करें उनको तीव्र दंड देकर नाश करो इस सुक्त में इंद्र मेघ राजा और विद्वान के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह तृतीय अष्टक में पांचवा अध्याय 18वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अथ तृतीय अष्टके खस्ता अध्याय ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नासुव अत्रितियाष्टक में छठे अध्याय का और 29वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राजगुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ जो विद्वान लोग अति श्रेष्ठ गुण वाले राजा का स्वीकार करें वे ही पूर्ण सुख वाले होते हैं अब मेघ दृष्टांत से राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है हे राजन आप सत्य आचरण करने वाले हुए यथार्थ वक्ताओं के सहाय से चक्रवर्ती सार्वभौम होइए और जैसे सूर्य मेघ का नाश करके संसार को सुख देता है वैसे ही चोर डाकुओं का नाश करके प्रजाओं को आनंद दीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य किरणों से मेघ को काट के और पृथ्वी पर गिरा के नाना प्रकार के मार्गों में बहाता है वैसे ही विद्या से अविद्या का नाश करके दंड से अधार्मिक पुरुषों को कारागृह अर्थात जेलखाने में छोड़ के बहुत शाखा युक्त नीति का सर्वत्र प्रचार करें अब मेघ दृष्टांत से राजसेना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे वायु अग्नि से सूक्ष्म किए हुए जल को अंतरिक्ष में पहुंचा और वर्षा कर संसार को आनंद देता है वैसे ही सामग्री विद्या और सेना के सहित राजा दुष्टों को न्यून करके दंड और उपदेश से दुष्टों का नाश कर और सज्जनों को सिद्ध करके प्रजाओं को निरंतर सुख दीजिए अब सेनापति के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जिस राजा की मेघ के सदृश ऊंची और वाहनों के सदृश साथ चलने वाली सेनाएं चलती हैं उसका सूर्य के सदृश विजय होता है फिर राज गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप जो राज्य को प्राप्त हो आप ही आनंदित हो हम लोगों को नहीं आनंद देवे तो आपका आनंद शीघ्र नष्ट हो और आप सब लोगों के सुख के लिए नदी নদ नद, ताड़ग और समुद्र आदिकों के पार उतरने के लिए नौका आदि बनाके आदेश निरंतर करिए अप प्रजाओं के निमित्त राज उपदेश को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस राजा की नदी के सदृश और शत्रुओं के नाश करने वाली अन्न और पान आदि से तृप्त और अपनी विवर के ढापने वाली पतिव्रता स्त्रियों के सदृश राजभक्त सेना होवे वही विजय प्राप्त होने योग्य है फिर राज्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा प्रातः काल के सदृश उत्तम नीति और नदी के समूह के सदृश सेना को निर्मित करता है वही पृथ्वी के राज्य के योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपतोपमा अलंकार है हे राजन अपना पुत्र भी पूरे लक्षणों वाला हो तो नहीं अधिकार देने योग्य और वर्षाकालों में नदियां बढ़ती हैं वैसी ही प्रजाओं की वृद्धि करनी चाहिए अब विद्वान के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे विद्वन राजन आप सदा श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा में प्रवृत्त होइए और जो जो आपके लिए वे उपदेश देंवें उन्हें ही करिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जो प्रशंसित कर्म करें उनका आप निरंतर सत्कार करिए और वे आपके अनुकूल हुए और उत्तम लोग सब धर्म अर्थ और काम के साधन होइए इस सुक्त में इंद्र मेघ सेना सेनापति राजा प्रजा और विद्वान के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 19वां सुक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 20वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राज गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों सब प्रकार से रक्षा करने वाले बड़े बलिश विद्या और बल युक्त श्रेष्ठ सेनाओं के सहित वर्तमान और संग्राम में जीतने वाले राजा का स्वीकार करके सब काल में आनंद करो फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा उत्तम सभा के जनों से प्रजा के सुख के लिए अन्न और धन बहुत करके संग्राम में जीतने वाला न्यायकारी होवे वही राजा होने को योग्य होवे अब अमात्य के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जहां राजा मंत्रियों और मंत्री राजा को प्रसन्न करके और विभाग कर दे और ग्रहण करके प्रीति से बलिश्ट हुए ही ऐश्वर्य के लिए जैसी भेड़िणी बकरी को मारे वैसे ही शत्रुओं का नाश करके विजय से भूषित होते हैं वही संपूर्ण सुख होते हैं फिर राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो राजा प्रेम से वृत्त जनों के समूह की ऐश्वर्य और अन्न आदि से रक्षा करता है वह कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर निरंतर आनंद को प्राप्त होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो यथार्थ वक्ता जनों में प्रशंसा को प्राप्त वृक्ष के सदृश दृढ़ उत्साह रूप हलवान अकेला सेना के सदस्य जीतने वाला पतिव्रता स्त्री के सदृश प्रजा में प्रसन्न होवे उस प्रशंसित को राजा आप लोग माने भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो मेघ के सदृश बड़ा प्रजाओं का सुख करने और सनातन धर्म का सेवन करने वाला बिजली के सदृश भयंकर नहीं नाश होने वाले खजाने से युक्त शत्रुओं का नाश करने वाला और बलवान होवे वह सबका राजा होने को योग्य है ऐसा जानिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिसका उत्तम कुल में जन्म और जिसका कुल प्रशंसित कर्म किए गए के समान और जिसका संग्राम में वा विचार में रोकने वाला नहीं है वही सुख देने वाला राजा हम लोगों को होवे ऐसी हम लोग इच्छा करें फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही राजा दिशाओं में यशस्वी होवे कि जो मनुष्यों को विद्या धन और उत्तम वास देकर संगरामादिकों में निरंतर सबकी रक्षा करे अब विद्वानों के उपदेश गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों की योग्यता है कि जैसे यथार्थ वक्ता जन पापों का त्याग धर्म का आचरण और यथार्थ ज्ञान स्वरूप ज्ञान का धारण करके जगत के कल्याण के लिए बहुत ज्ञान को फैलाते हैं वैसे ही आप लोग आचरण करो भावार्थ हे राजन आपके लिए करने योग्य कर्म जो जो कहें उस उसका आचरण करो और प्रजा मंत्री और राज्य की उन्नति के लिए बहुत धन विद्या और न्याय को फैलाओ फिर उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मंत्री सेना और प्रजाजनों को सृष्टि कर्म करते हुए राजा की स्तुति कैसी कर्तव्य है वैसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्मों में प्रवर्तमान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए इस सुक्त में इंद्र राजा अमात्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए या 20 semer sutt og 4 forst av variance